उसे लगता यदि मैं पानी से लबालब भर जाऊं, तो कितना मजा आए फिर मैं धरती पर बरसूंगा मेरे पानी से वृक्ष उगेंगे पौधे हरे भरे होंगे सारी धरती पर हरियाली छा जाएगी खेत अनाज की बालियों से लहलहाएंगे, लहायेंगे ये सभी देखने में कितना अच्छा लगेगा लेकिन इतना पानी मैं लाऊंगा कहा से? एक बार वो घूमते घूमते पहाड़ पर पहुंचा। वहाँ उसे एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया उसे बहता झरना देखना बहुत अच्छा लगा उसे लगा क्यों न मैं इस झरने से दोस्ती करूं? हो सकता है वह मुझे थोड़ा सा पानी दे दे वह झरने के नजदीक गया प्यारे झरने प्यारे झरने क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मैं तो सभी, मैं तो सभी, सभी का दोस्त हूँ झरना बोला वो तो ठीक दो है।, है पर आज से हम दोनों पक्के दोस्त झरना भी खुश हो गया बादल से हाथ मिलाते हुए बोला ठीक है पर मेरी एक शर्त है तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा मुझसे रोज बातें करनी होगी कहीं छिप मत जाना बोलो है मंजूर हाँ मुझे मंजूर है मुझे तुम और तुम्हारी दोस्ती दोनों पसंद है फिर तो झरना और बादल दोनों पक्के दोस्त बन गए झरना कूदते फांते नीचे की ओर बहता तो बादल भी उसके साथ दौड़ने की कोशिश करता कभी कभी वो झरने के साथ दौड़ लगाने में हाँफ जाता तो झरना उसे हाथ पकड़कर खींच लेता दोनों मिलकर देर तक, तक खूब बातें करते आस पास उगे हुए फूल पौधे, बेल, पेड़ सभी उनकी बातें सुनते उनकी प्यार भरी बातें सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता एक दिन बादल ने कहा प्यारे दोस्त मुझे तुमसे कुछ चाहिए झरना बोला कहो क्या चाहिए तुम्हें हम तो वैसे भी पक्के दोस्त हैं। तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बादल ने कहा मैं एकदम सूखा हूँ मेरे भीतर का खालीपन मुझे उदास कर देता है क्या तुम मुझे अपना पानी दे सकते हो झरना बोला इसमें भला क्या बात है ये तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ पर कुछ दिन ठहर जाओ इतने पानी से तुम्हारा कुछ न होगा इसलिए मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बहुत सारा पानी दिलवाऊंगा झरने की बात सुनकर बादल बहुत खुश हो गया उसकी पैरों में नई स्फूर्ति आ गई। झरना और बादल दोनों ही पर्वत से होकर गुजरने लगे दौड़ती, दौड़ती, जब वे काफी नीचे आ गए तब उन्हें वहाँ नदी मिली झरना तो धम्म से नदी में जा चला उधर बादल अपने पास झरने को न पाकर परेशान हो गया वह उसे इधर उधर देखने लगा इतने में नदी से आवाज आई देखो बादल मैं यहाँ हूँ इस नदी के भीतर हूँ यहाँ बहुत सारा पानी है तुम्हें जितना चाहिए उतना पानी ले लो बादल की आँखों में आंसू आ गए क्योंकि झरना तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था केवल उसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी वह नदी के भीतर झरने को खोजने के लिए नदी के साथ साथ दौड़ने लगा नदी बोली तुम दुखी क्यों होते हो बादल झरना तो मुझ में समा गया है पर तुम्हें तो तुम्हें पानी तुम्हें चाहिए ना। चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बहुत सारा पानी दूंगी बादल के पास अब कोई चारा भी ना था क्योंकि झरना तो नदी में खो गया था इसलिए उसे तो नदी की बात माननी ही थी वह चल पड़ा नदी के साथ रास्ते में खेत खलिहान जंगल शहर गांव, बाग बगीचे सभी आते गए इस तरह चलते, चलते चलते एक दिन दूर से दिखाई दिया समुद्र गरजता उछलता हिलोरी मारता अपनी मस्ती में मस्त होता समुद्र बड़ी बड़ी लहरों के साथ अटखेलिया करते किनारों को देखकर नदी ने बादल से कहा ले लो पानी जितना चाहो उतना ऐसा कहते हुए नदी भी समुद्र में समा गई बादल एक बार, एक बार फिर, बार फिर परेशान, परेशान हो गया, गया। ये क्या ये हो रहा है झरना नदी में खो गया नदी समुद्र में खो गई? कोई, कोई बात नहीं, बात नहीं। अब निराश होने से, से कुछ नहीं होगा चलो, चलो मैं भी अपने, अपने लिए पानी ले लूं। ऐसा सोचते हुए बादल ने अपने भीतर खूब सारा पानी भर लिया समुद्र को धन्यवाद देते हुए वह उड़ चला रास्ते में धरती पर जल बरसाता जाता उसके इस मीठी फुहार से जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे बाग बगीचे जंगल खेत खलिहान बूढ़े बच्चे जवान सभी खुश हो गए उड़ते उड़ते बादल फिर पहुंचा उसी पर्वत पर, नजर घुमा कर देखा तो झरने को मुस्कुराता पाया बादल को देखकर कर वक्त खिलखिला कर हंसा और पूछने लगा कहा थे तुम मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बादल ने कहा लेकिन तुम तो खो गए थे नहीं मैं तो यहीं हूँ इसी पर्वत पर, तुम्हारे साथ इस तरह से झरना और बादल फिर एक हो गए दोनों पक्के दोस्त एक बार फिर अपनी पक्की दोस्ती के साथ एक दूसरे के साथ हेल मिलकर रहने लगे अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी बादल और झरना वाचक स्वर भारती परिमल